आध्यात्मरामण अयोध्या तथापी दैव्या गुह्यम नोद्घाट्याम्यहम यहां मयया सर्व कंदन तथ्वा नु विधा सेहम शिष्य स्व गुरूरप्यह गुर गुरुणाम तम देव पितृणाम तम पितामह तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता हे रघुनंदन जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे उसी प्रकार मैं भी तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ इस संबंध के अनुकूल व्यवहार करूंगा। किंतु हे देव वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के भी पितामह हैं अंतर्यामी मे जगद्रात्रा वाहक स्व देहं शुद्धसत्व देहम मनुष्य लोके भाषितया पौरोहित्यमहम जाने विगर्ह दुष्य जीवनम आप अंतर्यामी जगत व्यवहार के प्रवर्तक और मनवाणी के अविषय हैं और शिक्षा से यह शुद्ध तत्वमय शरीर धारण कर इस श्लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं मैं यह जानता हूं कि अति निंदनीय और दूषित जीविका है इक्श्वाकूणाम कुल परमात्मा जनिष्यते ज्ञातम मैया पूर्व ब्रह्मणा कथित पुरा तो भी जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे यह मालूम हुआ कि श्वाकुवंश में परमात्मा राम अवतार देंगे तम तो आशया राम तबंधकांक्षाया तो आकर्षम गर्तम अभी तब आचार्य प्रसिद्ध तब हे राम आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को भी मैंने स्वीकार कर लिया ततो मनोरथो मेद्य फलितो रघुनंदन तदधीना महामाया सर्वोकमोहिनी मोहएन्न तथा कुर् रघुद्व गुरु दस्कृति कामस्व यदि देहे तदेव में हे रघुनंदन आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई अब यदि आप गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि आपके अधीन रहने वाली आपकी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझे मोहित न करे प्रसंगसमुमच्युत्र चिन्मया राजा दशरथेनाहम प्रषिस्मी रखुद्व तामंत्रि राज्य सोभित से राघव अदय सीत साधम उपवास यथा विधि कृत्सुचिभूमिशाई भवराम जितेन्द्रिय गाजसानिध्यम तम तो प्रातर्गमीष्यसी हे रघुश्रेष्ठ इस समय प्रसंगवश मैंने ये सब बातें आपसे कह दी है मैं ऐसा और कहीं भी न कहूँगा हे राघव महाराज दशरथ ने इस बात की सूचना देने के लिए कि कल वे आपको राज्य पद पर अभिषिक्त करेंगे मुझे आपके पास भेजा है आज आप सीता के सहित विधिपूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इंद्रियजयपूर्वक पृथ्वी पर शयन करें अब मैं राजा के पास जाता हूँ आप कल प्रातः काल वहाँ पधारें